उत्तम अर्थम श्रुत्यारूढ़म करोति जो अर्थ कहा गया है उस अर्थ को श्रुति में आरूढ़ अर्थ शब्द में आरूढ़ होता है जिस अर्थ का प्रतिपादक शब्द होगा शब्द अर्थ में रहता है अथवा अर्थ शब्द में रहेगा यदि अर्थ का प्रतिपादक शब्द होगा तो इसी अर्थ को श्रुति प्रतिपादन करती है ऐसा कहने के लिए कहते श्रुत्यारूढ़म करोती श्रुति में यह अर्थ है यर्थ श्रुति में हे श्रुति में हे मंत्र श्रुति में आरूढ़ उक्तम श्रुति कौती कहते श्रुति में अर्थ हे अतएव श्रुति बाधि शेषय सेति सऐसा नेत नेत्यात्मे त्यत व्यावृति रूपत यह श्लोक में, तिय। में चारों पादों में से दो पाद प्रथमार्ध में अंत में संहिता है मध्य में एक पाद और दूसरे पाद के बीच में संहिता नहीं है इसलिए संधि हो करके रहता है इसलिए एक पाद बोलने पर दूसरे पाद में अक्षर इधर उधर हो कोई चिंता नहीं करके जैसे ही से पढ़ना चाहिए कोई कोई ऐसा करते हैं पदच्छेद करके कहीं वो अलग कर देते उसको आगे अलग कर देंगे ऐसे अलग यदि करेंगे सर्वत्र नहीं हो सकता है प्रथम पाद द्वितीय पाद चार पाद होते है श्लोक में प्रथम पाद द्वितीय पाद के बीच में संहिता नहीं होने से संधि होती है किंतु बोलते समय पूरा दोनों पाद को मिलाकर के सब श्लोक में बोला नहीं जा सकता है ये तो अनुप छ में मिलाकर बोल सकते हैं शिखरणी आदि शार विक्रित आदि छंद है चार पाद अलग अलग लंबे लंबे उसमें मिला करके नहीं बोल सकते अलग अलग करना ही पड़ता है इसलिए एक पाद को अलग से बोला जाता है किंतु द्वितीय पाद के साथ उसका संबंध रहता है इसलिए कोई अक्षर इधर उधर हो गया कुछ लोगों क्या कहते हैं अर्थ स्पष्ट होगा इसलिए एक पाद में वो अलग पदच्छेद कर देते दूसरे पाद को अलग कर देंगे इसकी आवश्यकता नहीं है अर्थ ज्ञान होता है श्लोकों का श्लोक बोलने के पश्चात पदों का अन्वय किया जाता है अन्वय करके अर्थ ज्ञान होता है जिस क्रम से लिखा गया इसी क्रम से अर्था नहीं होता है श्लोकों से अन्याय करके अर्थ ज्ञान करना है इसलिए बीच में पदच्छेद करके कोई जहाँ जहाँ कुछ नहीं है कोई विसर्ग बोल देते हैं विसर्ग नहीं आगे अलग कर देते हैं ऐसे ऐसे कहीं कहीं करते हैं वो प्रामाणिक नहीं है और सुनते समय लग गया वो ठीक है एक पाद पूरा हो गया इसका वहाँ क्यों ले लेते अक्षर ऐसा कहेंगे ऐसा बहुत लोग कहते है ऐसे नहीं ऐसे प्रामाणिका नहीं है पदच्छेद करने का दो पाद में प्रथम पाद द्वितीय पाद में संहिता है इसलिए नमो निर्दिष्ठा श्लोक किसके याद है किसको याद है नमो निधिष्ठाए जो श्लोक बोलते हैं, देखो चार ही पाद में नमो से शुरू हुआ अंत में नमो है क्योंकि द्वितीय पाद प्रथम पाद में संहिता होने से हसीचे उ करके नमो में समाप्त हुआ और द्वितीय पाद समाप्त होने पर नम रखा नम क्षोधि अंत में नम रखा आगे तृतीय पाद में वही न है वहा तृतीय पादीय पाद के, पाद पाद के बीच में संहिता नहीं होने से वहा नम विसर्ग है आगे तृतीय पाद जो शुरू होता है फिर नमो शुरू होता है अंत में नमो है उसमें देखना प्रथम पाद के समाप्ति में नमो रखा है क्योंकि द्वितीय पाद के साथ प्रथम पाद की संहिता होने से से हसीच हुआ और द्वितीय पाद के अंत में विसर्ग है आगे वही नकार है तृतीय पाद के प्रारंभ में नकार है नकार होने पर भी द्वितीय पाद के अंत में नमो नहीं हुआ नम रखा गया है इसलो को देखकर कर के समझे ना प्रथम पाद के अंत में नमो है आगे न है द्वितीय पाद के अंत में नम है यद्यपि आगे भी वही नकार है आगे नमो पिरे वही नकार होने पर भी द्वितीय पाद के अंत में विसर्ग है जो नहीं जानते है कभी नमो कभी नमो कभी कुछ उल्ट पलटा कर देते हैं उसमें देखा ना व्याकरण से समझना प्रथम पाद के अंत में नमो है क्योंकि प्रथम पाद द्वितीय पाद में संहिता होने से द्वितीय पाद के प्रथम नकार को लेकर के हसीच सूत्र से उत्तर हुआ और द्वितीय पाद जो पूरा हो गया तृतीय पाद प्रारंभ होने पर वही नकार पहले आगे आएगा नमो किंतु तो द्वितीय पाद पूरा हो जाने से यहाँ संहिता नहीं है इसलिए हसीचो उत्तर नहीं लगा नमः विसर्ग ही रहा पूर्वार्ध समाप्त होने पर विसर्ग आया आगे तृतीय पाद न से शुरू होता है फिर नमो रहता है इसलिए हम बताते हैं इस श्लोक ऐसा बोलते समय कहीं कहीं ऐसा करना पड़ता है कुछ लोग क्या करते हैं वो समझ में आएगा करके देखो पैंतीस श्लोक देखो न व्यापित आदेश ऐसा विसर्ग कर देते कोई कोई न व्यापित नित्यत्व नापि कालतः न तो वस्तु तो सार्वात्म ऐसे बोलते हैं अनंत्यम ब्रह्म नित्य इसमें प्रथम पाद के अंत में क्या है प्रथम पाद के अंत में क्या है तो, तो, तो है उसको तो पढ़ना विसर्ग नहीं पढ़ना कुछ लोग इसे सिखाते है और कहीं के कैसेट में इसे बना गया है उच्चारण और सुनने पर सबको लगे कि प्रामाणिक है ठीक है ऐसा ठीक नहीं है ये प्रामाणिक है इसको ध्यान रखना बहुत इसका प्रयोग चलता है उसके संस्कार वाले कोई कोई लोग ऐसे भी कर देते हैं कहीं गीता प्रेस के भाष्य में भी पदछेद करके विसर्ग आदि कर देते हैं और समझने के लिए पदच्छेद करना होता है बोलते समय जैसे पैंतीस लोग देखो न व्यापित्वा दे सतु उन न्यापित्वा दे सतु नित्यत्वा नापिकालतः न सर्वात्म दानंत्यम ब्रह्म ब्रह्मणितिदा था बोलना पड़ेगा ऐसा लगता है क्या सर्वात्म दौलत कर दे अन्यम पद अच्छा लगता है दानंत्यम क्या चीज है कोई कहेगा ऐसा नहीं प्रथम पाद और द्वितीय पाद में संहिता है तृतीय और चतुर्थ पाद के बीच में संहिता है संहिता से मिला करके अर्थ करना पड़ेगा बोलते समय एक एक पाद को बोला जाता है अभी मिलाकर के बोल सकते हैं, किंतु एक पाद भी बोला जाता है क्योंकि बड़े बड़े लंबा श्लोक है उसमें तो दो पाद एक साथ कोई नहीं बोल सकता है बहुत लंबा है, है, जैसे लंबा बोलते हैं, दो पाद एक साथ है, दो लाइन पूरा बोलना होगा एक लाइन बोल करके दूसरे लाइन बोलने के लिए एक साथ नहीं होगा इसलिए वहाँ अलग करके बोला जाता है किन्तु संहिता है इसलिए यहाँ देखो इसमें प्रमाण भी है स्वामी विद्या स्वामी ने श्लोक लिखा यह नहीं को, को, को उनको मालूम है एक पात्र को अलग करेगी द्वितीय पाद को अलग कर सकते थे किंतु ऐसे करते शन्य तिने त्यात्मे त्यत व्यावृति रूपत देखो आत्मे आगे त्यत पदच्छेद करो तो सन तिने त्यात्मा आगे इत्य त्यावृति रूप एक अक्षर अधिक हो जाएगा चतुर्थ पाद में यदि पदछेद करो आगे क्या हो जाएगा इत्यत व्यावृति रूपत एक अक्षर अधिक हो जाएगा छाएगा इसलिए ऐसा नहीं करने का है जैसे लिखा है ऐसे पढ़ना है ने त्यात में सद व्यावृति रूपत त्यत कहेंगे तो कोई लगेगा अर्थ नहीं होता है समझ में किंतु पूर्वपाद के साथ मिला करके अर्थ करना पड़ता है इसलिए आगे भी दानंत्यम कहेंगे तो लोग हसेंगे दानंत्यम क्या दकार को यहाँ कर दो अनंत्य बोलो ऐसा नहीं होता अजी न अजिना पर न संयुक्त पर के साथ जाता है दानंत्यम इसे बोला जाता है इसलिए सऐसा ने तिने त्यात्मे त्यत व्यावृति रूपत और करो जाएगा ऐसा नहीं करना है अतएव श्रुतिर बाध्यम बाधित्व अद शेष बाध्यम बाधित्व बाध करनी योग्य जितने सौ के बाध करके जिन जिन का बाध हो सकता है नेत नेत कह कर इति न इति नकार अन्य प्रकार ने प्राप्त किसी धर्म विशिष्ट न जो ज्ञान का विषय होता है सबका निषेध करना दो बार दिया है दो बार निषेध के लिए नहीं जैसे द्वारम द्वारम देव देवम देवम सिंचति, कोई देवम देवम सिंचति, काशी विश्वनाथ जाते गंगा जल लेकर के देवम देवम सिंचति का दो शिवलिंग में सर्जन करता है पूरा जहाँ देखे वहाजन वहां वहां से डाल दिया वहां देखे वहां ऐसे पूरा गृहम गृहम टी अर्थात प्रतिग्रहम ये विपसा अर्थ से क्या है दो बार यदि होता है ना नीपसा है इच्छा, ना इच्छा। सब को संबंध करने के लिए दो बार कह दिया तो पूरा ग्रहण होगा घर घर जाता मतलब सब घर नहीं कि दो घर इसी प्रकार दो बार कहेंगे तो पूरा लेना नेत नेत कह से दो नहीं इतने न इतने न कह जितने दृश्य प्राप्त है सबका निषेध करना जितने का बाद हो सकता है सर्व बाध्य बाध्यम बाधित्वा श्रुति बाध्यम बाधित्व बाध करने योग्य जितने हैं सब सबको बाध करके और अध्य है उसको शेषी उसको रखती है जिसका बाध हो नहीं सकता है सब का बाध हो जाएगा बाध करने के जो बाधों का अवधि साक्षी चैतन्य उसका बाध नहीं हो सकता है बाध्य अवधि बाद की सीमा है सौ का बाद हो जाने पर सौ के बाद के साक्षी चैतन्य है उसको रखती है श्रुति सहेस नेत ने आत्मा सहसा आत्मा नेत नेत ने कह करेगा आत्मा को उपदेश करती है आत्मा कैसा है नेत नेति कह कर सर्व बाध्यो को बाध करके आत्मा रहती है कैसे आत्मा को उपदेश करती है श्रुति अतद व्यावृत्ति रूप अतद व्यावृति न ती अत तद होता ब्रह्म अत क्या होगा अत कहते ब्रह्म भिन्न न तथ न ब्रह्म भिन्न सब की व्यावृति सबका निषेधि सबका निषेध करेंगे ब्रह्म भिन्न अत का व्यावृति कर दो तद रह जाएगा ब्रह्म अत व्यावृति रूप है तो ब्रह्म को बताने के लिए किसी पद की शक्ति ब्रह्म में नहीं है शक्ति नहीं होने से किसी शब्द के द्वारा नहीं कहा जाएगा जब ब्रह्म शब्द है ईश्वर शब्द है शुद्ध चैतन्य सत्यम ज्ञानम इत्यादि जितने शब्द है सब शब्द लक्षणा से ब्रह्म को कहेंगे शक्ति से नहीं है किसी सक्त, पद की शक्ति ब्रह्म में नहीं है इसलिए ब्रह्म भिन्न जितने धर्म गुण सब सबका निषेध करो जितने भूत भौतिक कार्य दृश्य प्रपंच सबका निषेध करने पर निषेध की सा अवधि सीमा निषेध का साक्षी वही आत्मा श्रुति शेष रखती है टीका में अतः साक्षी चैतन्य अतव का साक्षी चैतन्य कारण साक्षी चैतन्य अबाध्य उसका बाध नहीं हो सकता है इसलिए अतएव अतएव स एस नीति नेतियात्मा इत श्रुतिवृति रूप तो अनात्म पदार्थ निराकरण बाध्यम निराकरण योग्यम सर्व अनात्मक अदो निराकर्तो ये सूती है? सूती क्या करती है नेत ने कह करके आत्मा से भिन्न सब का निषेध करती है अतद्या तद ब्रह्म से भिन्न अतद है अतद हो गया दृश्य जितने दृश्य सब क्या निषेध करके व्यावृति तो रूप अनात्म पदार्थ निराकरण द्वारा न आत्मा से बिना अनात्म है अनार्थ पदार्थ जितने सबका निराकरण के द्वारा बाध्यम बाधित्व बाध्यम का अर्थ निराकरण योग्यम जिसका निराकरण हो सकता है अनात्म पदार्थ सब है सर्व अनात्मक वस्तु जातम आत्म भिन्न अनात्म वस्तु जितने हे सबको बाध करके बाधित का निराकृत्य निराकरण करके अधोह शेषयति अदक है निराकर तुम जिसका निराकरण नहीं हो सकता है प्रत्येक स्वरूप अपने स्वरूप आत्मा उसका निराकरण कौन करेगा निराकरण हो नहीं सकता है शेष का तो अवशेषति वही आत्मा का उपदेश श्रुति करती है सबका निराकरण करके सबका निराकरण करने पर निराकर ही केवल रह जाएगा चैतन्य है वही आत्मा है वही ब्रह्म है एक ही शुद्ध चैतन्य जिसमे सारा प्रपंच अध्यस्त है ओ. इसमें इस कहा गया है बाध्यम बाधित्वा जो अबाध्य उसको रखती है श्रुति तो बाध्य बाधकनी योग्य कौन है अबाध्य कौन है आगे बताएंगे नेति नेति, नेति. नेति, नेति, नेति, नेति, नेति, नेति, नेति ने श्रुतिर् बाध्योग्यम बाधित्व हाँ, बाद बाद जिनका बाध हो सकता है उन सब का बाध करके अवशेषय बाधितुम अशत्यम जिसका बाध हो नहीं सकता है उसको अवशेष बचाती है अंत में रखती है ये कहा गया है तत्र तत्र कृषम बाधितुम सक्यम असक्यम विभक्शायादुभयम विभज्य दर्शन की दृश्य बाधित सक्यम कैसा स्वरूप है जिसका बाध हो सकता है और कैसा है जिसको न, जिसका बाधा नहीं हो सकता है असक्यम ऐसे विवक्षाया बोलने की इच्छा करके होने पर इच्छा होने पर तदुभयम विभज्य दर्शयती दोनों का एक बाध्यम एक अबाध्यम कैसे बाध योग्य है और क्या बात अयोग्य है उसको देखाते है इदं इदं रूपं रूपं शक्यते किलं अशक्यो रूपः इदंगं तो यव त्यक्त शक्य अशक्योनिद रूपः इदम रूपम तो यद यावत यावत यदम रूपम जो इदम रूप है ने जिसका ग्रहण होगा इदम कौन से अपन से भिन्न इदम ने जितने ग्रहण होता है यद यावत जितने तत् अखिलम त्यक्तुम शक्य थे सब का त्याग किया जा सकता है त्याग क्या है निराकरण ये अनात्मा है मिथ्या है इसका निषेध किया जा सकता है जितने इदम रूप है और जो इदम रूप नहीं है उसका त्याग नहीं हो सकता है बाधन नहीं हो सकता है अशक्य हुई अनिदम रूपम अनिदम अहम जो आत्म स्वरूप है इदम नहीं एक ईदम स्वरूप है एक अनिधम अनिदम होता है चैतन्य इदम नहीं अहम एक अहम उसको छोड़कर बाकी सब इदम देह में अहम बुद्धि होने पर भी इदम शरीर बुद्धि होती है नहीं इसलिए इदम में आ गया इंद्रिया भी अहम स्थूल अहम मनुष्य ऐसे बुद्धि होती है किंतु में इदम बुद्धि होती है इधम शरीरम इधम इंद्रियम बुद्धि होती ये अनात्मा है इसलिए जितने रूप है सूत्र तो अनात्मा को युष्म शब्द से कहा शब्द इसलिए कहा है कभी भी अपने लिए युष्म शब्द का प्रयोग नहीं होता है इदम शब्द का तो प्रयोग हो जाता है अयम आत्मा अयम अहम गच्छा हम ऐसे कहते ना आयम हम आयम शब्द कह दिया ना इसलिए अहम के लिए आयम शब्द भी कहा जाता है उसका विरोधी बताने के लिए इदम शब्द नहीं कह कर करे भगवान वासी कार्य ईस्मर शब्द को रखा है किसको लेने के लिए अनात्मन शव को लेने के लिए क्योंकि अपने लिए कभी ईस्मर शब्द प्रयोग होता है नहीं होता है एकदम शत होता है ऐसा अयम अहम गचाम अयम अहम कहते है इसलिए अयम का यहाँ इदम का अर्थ अनात्म वर्ग जीतने इदम् रूपम जितने सब त्याग किया जा सकता है जो अनिदम रूपे प्रत्येक स्वरूप उसका असक्य तक सक्य नहीं है स आत्मा बाध उस आत्मा का बाध किससे होगा बा, नहीं होगा वर्जित ही आत्मा है इधम रूपमित एवं रूपम दृश्य अनुभूय मानम रूपम स्वरूपम यहादेश का अर्थ क्या इदम् रूपम् एवं रूपम् ऐसा जो स्वरूप है दृश्य तो अनुभव मानो दृश्य होने से अनुभूय अनुभव का विषय अनुभव किससे होगा चक्षुशी केवल नहीं किसी भी प्रमाण से प्रमाण से प्रत्यक्ष से तो अनुभव होता है अनुमित अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण से अनुभव होता है, है। जिससे किसी प्रमाण से अनुभव स्वरूप जितने गे है सबका बाध करना है देहादे और देहादि को इदम रूप कहा है तू तूम रूपम तू तू कार्य तू शब्द अवधारण अवधारण निश्चय के लिए इदम रूपम एव सर्व अखिल त्यक्तुम शक्य थे अवधारण निश्चय के लिए एवं कार्य तू शब्द है यद या यावत पद सर्व दृश्योप्रहार्थ देखो यद या यावत जो जो है जितने जो है यद्यत सब सर्व दृश्यो को संग्रह करने के लिए दो पद है यद या यावत यद यावत कौन से जितने दृश्य है सबका त्याग निषेध किया जा सकता है एवं एवं त्यक्तुम ऐसा होने से क्या हुआ यद्यम जो दृश्य है ज्ञ पदार्थ है अपने से भिन्न होगा जितने ज्ञ अपन से भिन्न है ज्ञान का विषय अपने से भिन्न है जितने ज्ञ है अपने से भिन्न है तद त्यक्तुम शक्य सब का त्याग कर सतर अपने से भिन्न है उसका त्याग कैसे करेंगे शरीर का त्याग कैसे करना है <laughs> त्याग का यहाँ अर्थ है मिथ्यात्व बुद्धि करनी है त्याग का ये अर्थ है उसका फेंकने क्या नहीं क्या करना है मिथ्यात्व मेरे से भिन्न जो मेरा दृश्य है वह मिथ्या है जैसे स्वप्न दृश्य स्वप्न दृश्य मिथ्या है क्या रजु सर्प मिथ्या है रजु सर्प दिखता है इसी प्रकार जो दृश्य गए है सब मिथ्या है दृष्टांत बना देना स्वप्न दृश्य को वह दृश्य जैसे मिथ्या है जितने दृश्य है, दिखता तो है दिखते समय सत्य भी लगता है सपने सपने में में भी। अभी आपको निश्चय है सपने में है, मिथ्या जो पदार्थ दिखता है सत्य है नहीं।, नहीं जानने पर आज रात में सपन देखो दिखता समय जो दिखेगा उसको सत्य मानना पड़ता है मिथ्या मानना पड़ता है मिथ्या मानते हो सपना के समय सपना देखते समय मानते हो अच्छा अब अभी मालूम है सपने में मिथ्या और सपने देखते समय उस समय लगता है, है? लगता हम सपने देखते हैं। न तो हम जागे तो कोई कहेगा तो उपदेश करेगा अरे ये सपना चल रहा है और का सपना क्या है <laughs> हम तो जागे अपने को कोई कहता है स्वप्न देखते समय सप्न देख रहा हूँ क्या कहते हैं जागे पूरा मानते नहीं ठीक इसी प्रकार ये भी एक स्वप्न चल रहा है अज्ञानिक के कारण इसमें जागे हुए ऐसा लगता है इसे श्रुती कहती उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य निबोधत उत्ति कहती उ क्या है हुए हैं अभी जीव प्रबुद्यते अनादिमा से हुआ है, अभी जगा हुआ नहीं, हुआ है, यदा जीव प्रबुद्ध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा मांडू का कार्यक्रम आ गया सोया हुआ है जो जगता है तो अद्वैत तत्व तो को जानता है तो क्या हुआ जितने सब त्याग किया जा सकता है सब तक क्या त्याग हो जाएगा जितने दृश्य गेय पदार्थ है समझ आया जितने सब अपने से भिन्न जितने मिथ्या है दृष्टांत क्या है स्वप्न दृश्य स्वप्न दृश्य को स्वप्न को विचार करके जागरता में प्रपंच में सत्य तो बुद्धि होती है अनादिकाल से चल रहा है सुनते समय मिथ्या सुन सुन करके क्षण में पूरा सत्य कोई कुछ कहा तो डांट पड़कर हमको ऐसे क्यों का ऐसा क्यों क्या झगड़ा फिर राग से चलता है क्यों सत्य तो बुद्धि तो बुद्धि होती को सामने रखकर विचार करो इतने सपना रोज स्वप्न इसमें पंचोदेश में आगे बताएंगे अच्छी तरफ से स्वप्नों को कैसे चिंतन करना रोज रोज सपन देखते हैं आगे बताएंगे स सपन आप सजागरम सत्य भ्रांति में संत्यज अनुराजे तबत ऐसे स्वप्न देकर के और स्वप्न के पश्चात जब जाग जाते हो कभी उठकर बैठकर सोचो क्या क्या मैं देखा झूठा था, था कितने सत्य लगा इतने सत्य लग रहा था किंतु इतने मिथ्या है तो ये जागृत प्रपंच इस प्रकार सत्य लगने पर भी मिथ्या संभव है ऐसे विचार कर संभव है ऐसे बार बार विचार करो स्वस्व महाप्रु दृष्ट पश्चिम सजा करे चिंतित अप्रमत्नम प्रतिदिन बार बार चिंतन करो स्वप्न देख करके अपने जागृत को देख कर के बार बार प्रतिक्षण चिंतन करो जैसे स्वप्न देखा ये मिथ्या होने पर कितने सत्य लगा सत्य लगता है नहीं अभी ऋषिकेश में है और देखो कहीं कोई रामेश्वर में घूम रहा है कोई नीलकंठ में घूम रहा है पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है गिर जाता है उठाता देखा अपने कमरा में ऐसा होता है नहीं उस समय जैसा दिखा सत्य कोई व्यक्ति का उम्र हुआ तीस साल है वो दूसरे पूछता है आप यहाँ ऋषिकेश ऋषिकेश नहीं आप यहाँ रामेश्वरम में कब से हो ये ऋषिकेश में बोलते रामेश्वरम में तो मैं हिसाब कर बोलता है रामेश्वरम आने का चालीस साल हो गया <laughs> <laughs> उसका उम्र है तीस साल वो कहता है साल हो गया उसके पहले कहाँ था उसके पहले पंद्रह से बीस साल वहां था ये हिसाब बताता है उस समय ऐसे बताता है हो सकता है नहीं वो समय सत्य ही लगता है ये विचार कर सपन दृश्य को विचार करके जितने दृश्य पदार्थ स्व मिथ्या है ये शास्त्र का सिद्धांत है महापुरुष का अनुभव है ये सिद्धांत अकाट्य है ये बार बार चिंतन करने पर ही बुद्धि में आता है और चिंतन नहीं करे पूरा ये प्रपंच राग द्वेष करते रहे तो बुद्धि में आएगा बुद्धिमानी के लिए क्या करना पड़ेगा अनादिकाल से विपरीत तो भ्रांति भा, है उसको हटाना है बार बार विचार करके सपन दृष्टान्त एक भगवान ने बनाया सामने रखो सपन देखो सपने में जितने दिखता है सब झूठा है और दिखते समय कितने सत्य लगता है अत्यंत विरुद्ध भी सत्य लगता है समझ आया अभी यदि पेड़ के ऊपर आपको दिखे सब पहाड़ आश्चर्य लगे पेड़ के ऊपर पहाड़ कहां से आया आश लगा ना न कोई मान नहीं कहा पेड़ के ऊपर वृक्षों के ऊपर पहाड़ क्या और सपने में देखा और कहेगी तो ही वृक्ष के ऊपर पहाड़ हमारा ही पहले से उसमें क्या लगता है तो पहाड़ हम रोज उसमें चढ़ते हैं और पहाड़ के ऊपर समुद्र है स्नान करते है सपन दिखेगा तो सत्य लगता है ना नहीं अत्यंत विरुद्ध भी उसमें सत्य लगता है अत्यंत जो विरुख विरुद्ध भी ठीक लगता है इसलिए सपन जैसे सत्य लगने पर भी नहीं सत्य नहीं है ऐसे दृश्य सो मित है उसका निराकरण करना श्रुति प्रमाण है नेत नेत कहकर सब दृश्य को खंडन करो मिथ्या है त्याग क्या करना मिथ्यात्म तो बुद्धि कर देना मिथ्या है रूपम जो अशक्यूपिधम रूपे स्वरूप प्रत्येक आत्मा उसका त्याग कर सो तो मैं तो अपने स्वयं मिथ्या कहने वाला स्वयं अपने नहीं ऐसा होगा वो सब का कहने वाला सब क्या निषेध करने पर निष्ध का साखी को एक मानना पड़ेगा वही आत्मा है जो बाद अच्छा इसमें टीका चल रहा था ना है अनिदम अनिदम रूपम तया अयोग्य प्रत्येगात्मक इदम ज्ञान होता है अयोग्य साक्षी अशक्य त्यक्तु त्याग शक्य नहीं हिना अशक्यूप इति प्रसिद्ध द्योतु स्वस्वरूप त्याग ये निपात है प्रसिद्ध द्योतक है।, है त्यक्तु स्वस्वरूपत्व त्याग अयोग्यता त्यक्ता का त्याग करने वाले का जो अपना स्वरूप है उसका त्याग हो सता है त्यक्ता त्याग करने वाले का अपना स्वरूप का त्याग होगा उसका मिथ्याय नहीं होगा त्याग अयोग्यता को देखाते ही फलितम आत्मा बाध है यो, यो बाध वर्जित है साक्षी आत्मा जो बाध रही तो साक्षी हुई आत्मा है और बाकी जो दृश्य है वो आत्मा नहीं है दृश्य कौन है अहंकार आदि अहंकार भी दृश्य है बुद्धि भी दृश्य है आपके बुद्धि में क्या विचार आप जानते हुआ नहीं ये सब जितने दृश्य है सब मिथ्या है अज्ञान भी दृश्य है कुटस्थ चैतन को जानते हो क्या कहेंगे नहीं जानता हूँ कुटस्व चैतन के अज्ञान का नहीं जानता हूं तो स्वरूप भी आपका दृश्य है कौन दृश्य हुआ न किंचित सो गया कुछ पता नहीं चला सबके अज्ञान का अनुभव क्या था अभी बोल रहा है क्या बोला है कुछ नहीं जाना सबका अज्ञान था अज्ञान का भी ज्ञान होता है साखी के द्वारा अज्ञान में अहंकार अंतकरण करण प्राण इंद्र शरीर उसको लेकर बाकी जितने प्रपंच दृश्य पदार्थ है वो आत्मा नहीं है समित्या है भवत्वात्मनो आत्मा अबाध्य हो गया ठीक है आत्मा में अबाध्य प्रकृति में क्या आया उसका उत्तर देते हैं सिद्धं सिद्धं ब्रह्मणि ब्रह्मणि ज्ञानत्वं है सिद्ध ज्ञानत्वं तु ज्ञानित स्वयुति अनुभूति वचने वचन स्फुटम वचने स्फुटम स्वयम अनुभूति द्वितियादि दकार उसमें चल जाएगा क्यूँकी संहिता बीच में है अनुभूति अलग ऐसा नहीं है बीच में विराम नहीं बोलते समय तो अलग बोलते बीच में व्यवधान नहीं है ब्रह्मी सत्यतम सिद्धम सत्यत्व सिद्ध ब्रह्म जिसका निराकरण नहीं हो सकता है अबाध्य तत्व है सत्यत्व बाधराहित्यम बाध राहित अथवाध बाधराहित्यम ब्रह्म में सत्यत्व सिद्ध उसका बाध नहीं हो सकता है और ब्रह्म ज्ञान रूप है ये पहले कहा गया है ज्ञान तो पूरा पहले कहा गया है कहा का गया है स्वयान अनुभूति विद्यते नानुभाव्यता पहले आया है स्वयं अनुभूति ज्ञान रूप है ये पहले कहा गया है स्वयं एवं अनुभूति बचन ही इत्यादि इत्या वाक्य के द्वारा स्पष्ट ही ब्रह्म में ज्ञानत्व पहले कहा गया है ब्रह्मणि ब्रह्मणि ब्रह्मलक्षणे यत् यद सत्यत्व तदात्मनि सिद्धम सिद्धम ब्रह्मणी सत्यत्व का क्या अर्थ है ब्रह्मणी ये तद आत्मनि सिद्धम ब्रह्म में तो सत्य लक्षण स्तुति में है आत्मा में सिद्ध वाक्यों क्यूँकी आत्मा का बाद हुआ आत्मा बाध करने योग्य है अबाध्य आत्मा Amen. वो सत्य हुआ ब्रह्मी का अर्थ ब्रह्म लक्षण में जो सत्य तो गया है वो आत्मा में सिद्ध निश्चित हुआ भवतु सत्य तम ज्ञान कथम इत्याकांक्षित ज्ञान सत्यत्व तो आत्मा में आ गया लक्षण ब्रह्म का लक्षण ज्ञान कैसे आएगा ऐसा कांक्षा होने से कहे पूर्व में उपपादितम पहले कह दिया ज्ञान तो पूरे कहाँ कहा गया स्वयं हाँ, स्वयं विद्यते न अनुभव्यता इत्यादि फिर वचने ज्ञान रूप पूर्व में इत्यर्थः अभिता स्वयं अनुभूति रूप उसमें अनुभव विषयता नहीं है आत्मा में अनुभव विषय तो नहीं है इत्यादि वचन के द्वारा आत्मा में ज्ञान रूप पहले ही कहा गया सम्यक अभी तम स्फुटम स्पष्ट अच्छी कहा गया है ओम पूर्णमेपिष्य ओ शा शाति शाति शंकर शंकरचार्यव पादरायण श्रोत्रश्यौ वंदे भगवत पुनः पुनः गुरुरा मूर्ति विभागि व्योम वलद्यादेहाय दक्षिणा नम ओं शांति शांति शाति